राधारम हरि गोविंद जय जय भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय कुछ करना है आपके ऊपर थोड़ा कम कर अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो वो वो पहला वाला हाँ हाँ ये, ये थोड़ा इसको आवाज ज्यादा रही होगी अच्छा सही है कि वो है दूसरा आ आ ये है आ, ये है ठीक ठीक बोलो शुंदावन बिहारी लाल की ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सुनु सत्यवती हृदय नंद व्यास य से कमलगल्तम वाग्ममृतम जगत् पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम धाम जगद्धा नमा तत् प्रेरणे आ प्रवर्ति तो हम बराकूपोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेवस्व अनर्पित चरीम चरात्णेवतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्वलसा स्वभक्तिश्रिय सुंदर हरपुरट सुंदरकदंबी सदा हृदय कंद स्फुत वशी नंदन कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परमशिष मैयाद यदि वि किंचितित्सो दी द्विजवर मणिपंक्तिया मुक्तिशुक्तिया तथ कियण नमस्कृत्य नरम सेम देवी सरस्वती व्या तय मुदीर छाकुभ्य कृपासी चाना पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुर मंद मतेर्दयाृंदावंद हरिलाहत्तर श्लोक नहि रे कणिका मूर्धना निधा नाब्रह्मशिवाद्यधि गोप्येक्रया सा प्रेमसुधार बुध निधि राधाप साधारणी भूता कालगति क्रमेण बलिना हे दैव नमः दम अब कोई दूती ये कृष्ण के पास में आकर के दुखी होती हुई कह रही है कि काल बड़ा है समय बड़ा बलबान है जो राधिका ऐसी थी कि उनकी चरण रज को माथे पर धारण करने के लिए ब्रह्मा भी तरसते थे आज वो राधिका भटक रही हैं कि कृष्ण का कहीं एक दर्शन मिल जाए एक झलक मिल जाए वे राधिका साधारणी हो गई है अतः हे देव तुभ्यम नमः श्याम सुंदर को उलाना है ये कसके उलाना है कि हे देव तुमको प्रणाम है दंडौत है तुमने हमारी असाधारण राधिका को साधारण बना दिया ये सखी का किशोरी जी के पुत्र और श्याम सुंदर के प्रति महान उल्हान और कह रहे हैं कि जो राधिका असाधारण थी उन असाधारण राधिका को और आपने साधारणी बना दिया ये उचित नहीं है इसी का वर्णन कर रहे हैं के श्री राधिका के पादाम्बुज मन चरण कमल अंब रोह अंबु जल जल में जो उत्पन्न हो इसका मतलब है पायोज जल में जलज जलज के हैं पयुज के हैंज के हैं सब कमल के पर्याची शब्द हैं तो अंबुरुह, अंबुरुह माने कमल श्री राधिका के पाद अंबुरुह, चरण कमल उनकी रेणु की एक कणिका को माने उनकी जो पराग है उन पराग की एक कणिका को प्राप्त करने के लिए मूर्धनान निधा श्री राधिका के चरण कमल की एक कणिका यदि हमको मिल जाए तो ब्रह्मादिक देवता ये कह रहे थे कि हम अपने सिर पर धारण कर ले परंतु नहीं प्राप्त प्रापु उन ब्रह्मादिक देवताओं को भी वो चरण रज नहीं मिली क्योंकि वो चरण रज मिलेगी केवल राग मार्ग का सेवन करने वालों को जिनके हृदय में सेवा की कामना है सेवा की कामना भी स्वरूप सेवा की कामना पुष्टि पुष्टिकायन निश्चय कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे तो स्वरूप की जहां सेवा करने की अभिलाषा विराजमान है क्योंकि ब्रह्मा ऐश्वर्य के द्वारा श्री ठाकुर की सेवा करना चाह रहे हैं इसलिए ब्रह्मा को भी वो सौभाग्य नहीं मिला तो जिनके चरण कमल की एक पराग कवि को मस्तक के ऊपर धारण करने की इच्छा करने पर भी ब्रह्मा भी उस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सके नहीं प्राप् हो ब्रह्म शिवादय ब्रह्मा जी शिव आदि वे भी प्राप्त नहीं कर सके ब्रह्मा भले आपके पुत्र हैं शिव भले आपके स्वरूप और मित्र हैं पंत तो फिर भी उनको वो की प्राप्ति नहीं हुई तो ब्रह्मादेव प्रधिकृतिम शिव ब्रह्मा को आदि को भी माने मान्य अधिकार नहीं मिला कि वे श्री की चरण रज को अपने मस्तक के ऊपर धारण कर सके गोप्यक भावाश्रया वो चरण रज गोप्य भावाश्रया अन्य जितनी भी गोपी हैं, वे गोपी गण भी श्री राधिका की चरण रज को अपने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं, अर्थात श्री चंद्रावली जी आदि जितनी भी युथेश्वरी हैं, चारों प्रकार की युथेश्वरियां स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और सुपक्ष ये चारों प्रकार की जो यूथेश्वरियां हैं राधारणी का पक्ष भी राधारानी की चरण को मस्तक पर धारण करना चाहता है राधानी जी राधारानी से पक्ष जो चंदावली जी का पक्ष है वो भी जान गया कि ना राधिका के समान हम मिलन में हैं विरह में मिलन में हमको छोड़कर के श्री राधे श्याम श्याम सुंदर राधिका को संघ में लेकर के नुकुंज मंदिर में पधारे अलग और विरहमे हम तो एक एक को बंद लता से पूछती हुई डोल रही है जबकि राधिका पूछती हुई डोलती हैं, वे वही की वही हाना प्रेष्ट कहकर के मूर्चित हो जाती है तो ना राधिका की महिमा में हम संयोग में उनकी महिमा की बराबरी कर सकती हैं, ना हम वियोग में उनकी महिमा की बराबरी कर सकती हैं, इसलिए श्री राधिका यदि कृपा करेंगे तो हमको श्री श्याम सुंदर की कृपा की प्राप्ति होगी था हमको श्याम सुंदर के मिलन की प्राप्ति नहीं होगी और रास में ऐसा ही करके श्याम सुंदर दिखाया तो अंध जो भाव जो गोपी युद्ध एक भाव को धारण करने वाली चंद्रावली आदि वे भी श्री राधिका की चरण को माथे के ऊपर धारण करती हैं ब्रह्मादिकों को तो वो मिली ही नहीं परंतु तो जब श्री चंद्रावली आदि ने उस भाव का आश्रय लेकर के उस चरण रज को माथे पर धारण किया तो उनको कृष्ण मिलन की प्राप्ति रास की प्राप्ति उनको तब हो पाई जबकि राधिका का अनुगति उन्होंने ग्रहण कर दिया ऐसी गोपियों के सारी गोपियों के भाव की एकमात्र आश्रय रूपा श्री राधिका जो विराजमान हैं साप प्रेम सुधार असान बुद्ध निधि वे श्री राधिका जो के प्रेम सुधार सामबुद्ध निधि होकर के विराजमान है प्रेम की अमृत की अम्बु निधि माने समुद्र समुद्र बन करके जो राधे का विराजमान है श्याम सुंदर कितना अनुचित आप कर रहे हो ये एक उलहना है कि ऐसी असाधारण राधिका को साफ साधारण ही भूता उनको भी आपने जैसे अन्य गोपी है ऐसी श्री राधिका भी है समान बाईस में से भी सबके साथ में एक सा व्यवहार राधिका के साथ में भी एक साथ व्यवहार प्रथम में ये आपने कर दिया ये उचित नहीं है तो साप साधारण ही करता जैसा अन्य गोपियों के साथ में व्यवहार किया वैसा ही आपने श्री राधिका के साथ में भी व्यवहार किया ये उचित नहीं है कालगतिक क्रमेणों हाय हाय हमारी सखी के भाग्य काल की गति का ऐसा क्रम है कि ऐसी श्री राधिका वो भी बलना काल की गति का क्रम कितना बलवान है कि वो राधिकावी देव तुभ्यम नमह उनको काल ने उन राधिका को भी अन्य गोपियों के समान बना दिया हे देव हे काल देव समय की वंदना कर रही है समय इतना बलवान है कि हे देव तुभ्यम नमह तुमको प्रणाम है अब कहा श्री राधिका कहा काल पंत रसकी मह महिमा ऐसी है काल की स्थिति यह है कि काल त्रिगुणों का क्षोभ उत्पन्न करके व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको फल प्रदान करता है सत्व स्तंभ तीन गुणों से सारा संसार बना है इन गुणों में क्षोभ उत्पन्न करके किसी व्यक्ति को कोई वस्तु सुखदायी प्रदान कर देगा सुख अधिकता वाली किसी को रजोगुण की अधिकता वाली किसी को तमोगुण की अधिकता वाली वस्तु काल के क्रम से उपस्थित हो जाएंगे एक वस्तु एक काल में किसी के लिए सुखदाई वही दूसरे के लिए उसी व्यक्ति के लिए दुखदाई उसी व्यक्ति के लिए वही वस्तु कहीं मोह देने वाली भी हो जाएगी तो सुख दुख मोहात्मक सभी वस्तुओं को काल बना देता है तो ये काल अत्यंत बलना अत्यंत बलवान है हे देव हे काल तुभ्यम नम तुमको प्रणाम है परंतु तत्व तक, तक काल की वंदना नहीं है श्याम सुंदर को ये प्रभावित करने का एक प्रकार है ये श्री श्याम सुंदर को कैसे प्रभावित किया जाए इसका एक प्रभाव है कि काल की वंदना करके हे काल तुमको प्रणाम है तुमने महामरी सखी को भी साधारण बना दिया अन्य सखियों जैसा बना दिया जबकि मेरी सखी ऐसी नहीं थी तत्वतः तो काल के बहाने कहा जा रहा है किसी से परंतु तो चोट पड़ रही है किसी के ऊपर तत्था तो तो श्याम सुंदर के ऊपर चोट की जा रही है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था ये सर्वथा है तो ये सखी की कितनी है कि वो दूती बनकर के जब श्याम सुंदर के पास में आती है उस समय शाम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के हृदय में प्रभाव उत्पन्न करना चाहती है और प्रभाव उत्पन्न करके वह श्री ष्णु को श्याम सुंदर को श्री राधा रानी से मिलाना चाहती तो ये तेरे वचन कहकर के जो काल की वंदना के वचन कहकर के, के दुर्भाग्य का वर्णन करके तत्व त्याम सुंदर के हृदय में राधिका की प्रति उत्कंठा उत्पन्न कराना ये सखी का स्वभाव है और यहां पर बड़े अः मधुर प्रकार से बड़े प्रभावशाली प्रकार से सखी अपने हृदय की वेदना को युवल के मिलन में साधन बनाना चाहती है श्री राधिका को कृष्ण का मिलन नहीं हो रहा है यह उसके हृदय में वेदना है और इस वेदना को इस पश्चात आपको वासुदेव श्री श्याम सुंदर के हृदय में प्रभाव डाल करके श्याम सुंदर को श्री राधिका से मिलाना चाहती है कि मेरी सखी जिसके चरण कमल की एक कनका को मस्तक के ऊपर धारण करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि प्रयास करते हैं परंतु वह कणका उनको प्राप्त नहीं होती क्योंकि श्री राधिका की कनका उनको ही प्राप्त होगी जिनके हृदय में अपूर्व से भावोल्लास विराजमान है ब्रह्मा आदि में भावोलास नहीं है माने श्री राधिका के प्रति जो प्रेम है उसकी अधिकता नहीं है वे महिमा के कारण श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं और राधिका को केवल एक शक्ति मात्र मान रहे हैं इसलिए ब्रह्मादिकों को वो सुख प्राप्त नहीं हुआ परंतु तो गोपीक भावाश्रया गोपीका जब एक भाव होकर के श्री राधिका के अनुमत्य को ग्रहण करके विराजमान हुई तब स्वपक्षा प्रतिपक्षा तटस्थ पक्षा क्षा सभी प्रकार की गोपिया एक भाव का आश्रय लेकर के श्री कृष्ण को प्राप्त करने में समर्थ समर्थक हुई प्रेम बुद्धि निधि ऐसे प्रेम अमृत की समुद्र रूप में श्री राधिका हर साधारणी बना दी श्याम सुंदर आपने तो सबके प्रति एक सा व्यवहार सारी गोपियों को बुलाया और सब गोपियों को बुला करके सबके साथ में एक साथ एक साथ रास कर रहे हैं हमारी राधिका को कोई अलग से सम्मान ही नहीं दिया, उसको बना करके रख, रख दिया। आहा, ये काल की गति ही है उस काल को प्रणाम है जो कि किसी ऊंचे को भी साधारण बना देता है और साधारण को भी ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान कर देता है ऐसे ही देतिरेक मुख से श्री राधिका की महिमा का वर्णन किया गया है। तो व्यतर मुख से श्री राधिका की महिमा जो है उसका वर्णन किया गया कि काल की गति को प्रणाम है ये निषेध मुख से श्री राधिका की महिमा का निपण किया गया राधिका की महिमा श्याम सुंदर की उलाहना देते हुए काल की महिमा को बढ़ा रहे हैं आगे कह रहे हैं दूरे स्निग्धपरंपरा विजयता दूरे सुनमंडली सतूर बृजपतेसंगी राधा विश्वानुजार विशुहानुजाकृतर कुंजोद्वारियंकिाम कांची ध्वनि अब मैं श्री किशोरी जी की अंग सेविका बनकर के उनकी अंतरंग मंजरी बन करके श्री प्रिया लाल की स्वस्वरूप में जो क्रीड़ा है उस क्रीड़ा का श्रवण करूंगी जो क्रीड़ा किसी दूसरे के लिए नहीं है जो क्रीड़ा श्री श्याम सुंदर की अपने स्वरूप में क्रीड़ा है किसी दूसरे गजेंद्र ध्रुव उनके कल्याण के लिए जो क्रीड़ा नहीं है ऐसी अंग सेवा की क्रीड़ा और अंग संग की जो क्रीड़ा है उस क्रीड़ा का दर्शन करने का सौभाग्य इन मंजरियों को ही अंतरंग रूप में प्राप्त है किसी दूसरे को प्राप्त नहीं है कह रहे हैं दूरे स्निग्ध परंपरा मुझे स्नेह की जो परंपरा है वो भी नहीं चाहिए कि प्रेम वृद्धि को प्राप्त करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दशा को प्राप्त हो उस प्रेम को मैं प्राप्त करूंगा महाभाव दशा में मोदन नाम करके जो महाभाव उसमें मिलन को मैं प्राप्त करूं इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं है तो श्री कृष्ण के साथ में साक्षात अंग अंगस की मुझे आवश्यकता नहीं है दूर उसको भी मैं मैंने नायिका भाव को नायिका भाव भी कौन सा बिल्कुल मादनाख्य महाभाव में श्री श्याम सुंदर के साथ में जो मिलन हो रहा है उस नायिका भाव को भी मैं नहीं चाहती हूं तो दूर है स्निग्ध परंपरा स्निग्ध परंपरा का तात्पर्य है कि शांत भक्त की अपेक्षा दासी भक्तों की महिमा दासी भक्त की अपेक्षा सखाओं की महिमा सखाओ की अपेक्षा बाचन्य रस के भक्तों की महिमा उनकी भी अपेक्षा मधुर भक्त के मधुर भक्त रस के भक्तों की महिमा मधुर रस के भक्तों में भी प्रेम वाले भक्त प्रेम वाले भक्तों में भी फिर स्नेह मान प्रेम, राग अनुराग भाव महाभाव प्राप्त करने वाले जो भक्त हैं उनकी महिमा दूर है उनको दूर रहने दो उनकी भी मुझे आवश्यकता नहीं है बोलो फिर चाहते क्या हो बोले नायिका बनना चाहती ही नहीं हो हम गोपी भाव चाहते ही नहीं है हम तो मंजिली भाव चाहते हैं गोपी में नायिका है स्वयं अपने अंग संग से शाम सुंदर को सुख देने की अभिलाषा है हमको वो भामनी चाहिए अतः दूर है स्निग्ध परंपरा प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इनकी परंपरा दूर रहने दो दूर है विजयताम दूर विराज दूर है सोहन मंडली सखाओ की जो मंडली है वो भी दूर रहने दो दूर है सोहन मंडली जो दास हैं उनमें स्नेह की परंपरा अपू से विराजमान है जो सूर्य मंडली है सक्ष मंडली उसमें सख्स की जो महिमा है वो अपू से विराजमान है भूतिया संत विदूरता जो दासगण हैं वे भी बहुत दूर तक रहे हमको दासों की भी आवश्यकता नहीं है दास भक्ति की भी आवश्यकता नहीं है हम तो मंजिल भाव को चाहती है दासी भाव को चाहती हैं, दास भाव को भी नहीं चाहती हैं। प्रसंग को ताहा। श्री सुंदर के जो अन्य प्रसंग हैं, उनसे भी हमको कुछ लेना देना नहीं है अन्य प्रसंग कौन से बोले असुर जो लीला के प्रसंग हैं, वे अन्य प्रसंग कहलाते तो असुर वध लीला, उनसे भी हमको कोई लेना देना नहीं है तो अन्य प्रसंगक अन्य प्रसंगों की असुर पृथ्वी के भार उधार करने की जो लीलाएं हैं उनका भी हम क्यों ध्यान करेंगे क्योंकि श्री कृत रति कुंज उदर कामिना हम तो श्री विष्वानुजा के लिए जो कुंज के उधर में कामी श्याम सुंदर के द्वारा जो रति की जा रही है श्री किशोरजी की कृपा को प्राप्त करने के लिए कामिना माने अभिलाषा युक्त होकर के जो श्री श्याम सुंदर किशोरजी में रति मानी प्रीति कर रहे हैं तो श्री ब्रष्वानुजा कृत रति श्री ब्र ब्रष्हानुजा के प्रति जो कुंज में कामिना श्याम सुंदर की जो प्रीति है उस प्रीति का हम दर्शन करना चाहती हैं श्री सरकार की प्रीति का हम दर्शन करना चाहते हैं तो श्री राधारानी के द्वारा श्याम सुंदर में प्रीति फिर श्याम सुंदर के द्वारा श्री राधा रानी में प्रीति तो ब्रश्वान जा मानी श्री का उनके द्वारा पहले श्याम सुंदर के प्रति अपने प्रेम के भाव को प्रकट किया गया क्योंकि रस की परंपरा यही है पहले नायिका की प्रीति फिर नायक की प्रीति और फिर कामिना श्री श्याम सुंदर भी कामी होकर के अभिलाषा युक्त होकर के श्री किशोरी जी के प्रीति करते हुए विराजमान हैं तो वे जो रति कर रहे हैं तो द्वारा मैं द्वार में स्थित होकर के प्रिय किंकरी बनकर के विराजमान होंगी श्री प्रिया लाल की जो दिव्य रति हो रही है उसमें किंकरी बनकर के द्वार में विराजमान होकर के श्रोत श्याम कांशी ध्वनि श्री किशोरी जी की कोथनी की जो ध्वनि है कांची की जो ध्वनि है उस कांची की ध्वनि को मैं कब कर श्रवण करूंगी तो कोई अपूर्व जो विलास, उसके विवर्त में श्री प्रिया जी के, के जो कांची की दिव्य ध्वनि है उस प्रेम विलास विवर्त में श्री प्रिया की कांची की जो ध्वनि है उस कांची की ध्वनि को द्वार पर होकर के कब में श्रवण करूंगी यहां पर प्रेम विलास विवर्त उसका अनुरूपण किया विवर्त के तीन स्वरूप हैं विवर्त माने प्रेम के सुख की पराकाष्ठा एक अर्थ विवर्त का दूसरा अर्थ है चेष्टाओं का परिवर्तन और विवर्त का तीसरा अर्थ है कि जहां पर प्रेम ही आस्वादनी बन करके विराजमान हो जाए तो यहां पर श्री प्रिया के चेष्टाओं का परिवर्तन होने पर जो कांची ध्वनि है उस कांची ध्वनि को कऊ में श्रवण करती हुई विराजमान होगी। दोबारा सुन लें दूर स्निग्ध परंपरा जो दास सख सखा वासल्य इनकी जो स्नेह की परंपरा है वो स्नेह की परंपरा दूर रहने दो तो उसकी हमको अभिलाषा नहीं है दूरे विजयता वो दूर रहे दूर है शोहन मंडली सखाओं की जो मंडली है वो दूर रहे उसकी भी हमको कहीं आवश्यकता नहीं है भिदूरता दास भक्तगण उनकी प्रीति भी दूर रहने दो ब्रिजपते अन्य प्रसंग ब्रिजपते है माने वात्सल इत्यादि जो श्री यशोदा नंद का प्रसंग है वे और अन्य प्रसंग अन्य प्रसंग जब वात्ल्य रस को भी नीचा रहे हैं तो अन्य प्रसंग जो असुर की लीलाएं हैं उन लीलाओं का तो कहना ही क्या यत्र श्री या रति श्री कृत या राधिका के द्वारा जो प्रेम प्रकट किया उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कामना जो अभिलाषा युक्त होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान है ऐसे श्री श्याम सुंदर की प्री किंकरी बन करके परम हम सोष्टा कांची ध्वनि श्री राधिका की कांची की ध्वनि को कब मैं श्रवण करूंगी श्री राधिका की जो नूपुर की जो ध्वनि है उस नूपुर की ध्वनि का मैं श्रवण करना अपूर्व से चाह रही हूं वो मुझे कभी प्राप्त हो यहां पर श्री प्रिया जी उनके अपूर्व प्रेम उनका ही श्री श्याम सुंदर यहां दर्शन कर रहे कभी सखियों ने श्री श्याम सुंदर से प्रश्न किया कि प्रिया जी तुमको कितनी प्रिय लगती हैं सखियों ने उत्तर दिया कि मेरे हृदय में यही एक अभिलाषा है कि कर राखो उड़माल मैं प्रिया को अपने बक्षस्थल की माला बना करके विराजमान रखू माने प्रेम विलास विवर्थ का मैं दर्शन करूं यही प्रश्न सखियों ने उस समय श्री राधारणी से कहा कि श्याम सुंदर तुमको कितने प्रिय लगते हैं सखियों का श्री धानी का उत्तर था बोले अरी सखी, श्याम सुंदर मुझे इतने प्यारे लगते हैं जिनके बिना मिठती ही नहीं है वे इतने प्यारे हैं कि उनके बिना मुझे नि नहीं है। मन रह नहीं सकती हूं इस बात को या तो मैं जानती हूं या तू जानती है मन श्याम सुंदर जानते हैं हमारी निष्ठी नहीं है मैं रह नहीं सकती हूं इसको या तो मैं जानती हूं या श्याम सुंदर जानते हैं या जो इन दोनों बीच बसीट हम दोनों के बीच में जो साक्षी रूप में विराजमान है वो जानती तो श्री प्रिया जी ने जब ये कहा कि जो इन दोनों बीच बसीट तू सखी जानती है ये बात सुन करके श्री सखी जो हैं वे दोनों बलिहारी जान रही हैं श्री श्याम सुदर की जो अभिलाषा थी वो अभिलाषा थी कि कर राखो और प्रिया को मैं अपने वक्षस्थल की माला धारण करके देखूं यहां पर अपने आप प्रकट हो रहा है कर राखो और माल कहकर के ये अपने आप प्रकट हो रहा है कि श्री श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया के प्रेम विलास विवर्त में चेष्टा परिवर्तन की जो अपूर्व लीला है उसके दर्शन करने की अभिलाषा थी गले की माला बनकर के शिव प्रिया विराजमान हो अर्थात प्रेम विलास विवर्त में शिव प्रिया को माला के रूप में धारण करने की अभिलाषा थी और उस समय श्री सखी की इस अभिलाषा को देख करके जब श्री किशोरी जी ने अनुमति प्रदान कर रखी कि या तो श्याम सुंदर की प्रीति को मैं जानती हूं या तू जानती है या हम दोनों के बीच में जो विराजमान हैं वो जानती है ये विचार करते ही श्री श्याम सुंदर ने प्रिया जी ने मानो वह अभिलषित लीला का सखीगणों को दर्शन करा दिया उस समय सखीगण श्री प्रिया लाल की उस शोभा का दर्शन वर्णन कर रही है अरे सखी देख देख इस रूप माधुरी का दर्शन कर के यहाँ लाल सावरी प्रिया के साथ में अपूर्ण से विलास करते हुए कैसे सुंदर विराजमान हो रहे हैं वही लीला का वर्णन कर रहे हैं उसी लीला का यहाँ दर्शन कर रहे हैं कि श्री राधिका जो है ने उनकी प्रिय सखी प्रियंकी परमहम सोष्याम कांक्षित भनि श्री किशोरी जू की क्रोधनी की जो ध्वनि है उसके स्वर को मैं श्रवण करूंगी ऐसे वर्णन करी है अब आगे व्याकरण का एक बड़ा सुंदर प्रयोग है इम्न प्रत्यय के जितने भी शब्द होते हैं वे सब पुलिंग होते हैं पर हिंदी में आते आते वे सब स्त्रीलिंग हो गए शब्द। तो गौरागे मृदमा ये इम्न प्रत्यय है मृदु शब्द में इम्न प्रत्यय लगकर के मृदमा शब्द बना है श्री गौरांग में श्री राधिका के गौरांग में मृदमा माने परम कोमलता विराजमान है मृदुता विराजमान है गौरांगे मृदमा स्मां श्री किशोरी जी के रूप माधुरी का वर्णन हो रहा है स्मृते मधुरमा श्री प्रिया जी के अधुरों में मधुरमा है नेत्रांचले द्राघमा शिप्रिया के नेत्रांचल में द्राघमा माने का विराजमान है कर्णायत लंबी काम तक फैले हुए उनके विशाल नेत्र हैं, तो द्राघमा दीर्घता द्राघमा माने दीर्घता तो उनके अंगों में कोमलता उनकी मुस्कान में मधुरमा उनके नेत्रांचल में लंबाई दीर्घता वक्षोज गर्मा, वक्षस्थल में गर्मा, भारीपन जहां विराजमान है गुरता रसद कुंज में अपूर्व गुर्द जो है वो विराजमान है तथय तन्मा मध्य मध्य माने कटी में तन्मा माने कोमलता और पतलापन विराजमान है क्षीण कटी होकर के विराजमान है थ त मध्य गंदमा श्री प्रिया जी की गति में बड़ी मंदता विराजमान है मंद मंथन गति क्या सुंदर एक ही श्लोक में श्री प्रिया जी के संपूर्ण अंगों के जो विशेष गुण हैं उन गुणों को अद्भुत रूप से सौंदर्य का वर्णन ये सौंदर्य बोध अद्भुत होकर के विराजमान है सौंदर्य का जो प्रभाव है उसको वर्णन करे हैं गतौ मंदिमा प्रिया की गति में मंदमा माने मंद मंथरता विराजमान है शून्यमचक प्रथमा शिव प्रिया की श्रोण भाग अर्थात कटी का पश्चात भाग पीछे का जो भाग है उसमें प्रथमा विशालता विराजमान है तो शून्य शून्यमचक प्रथमा श्रोणी में प्रथमा भ्रुवो कुटिल मो में कुटिलता विराजमान है बिंबाधरे सोर्णिमा अधरों में लालमा शोर्णिमा माने ललोई ये अपूर्व रूप से विराजमान है श्री राधे रसेन जड़मा हे श्री राधे के जब ये दासी आपका दर्शन करती है तो आपके रस के कारण मेरे हृदय में जड़मा आ गई है जड़ता आ गई है ध्यान इस तुम्हें गोचरा ऐसी जड़मा आपका ध्यान करते हुए ध्यान करते हुए जब आपकी रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए विराजमान हूं ध्यान में मैं दासी आपकी रूप का जब दर्शन करती हूं तो दर्शन करते हुए आपके सारे अंगों की इस मधुरमा का उनकी विशेषता का विशेष जो गुण है उनका दर्शन करके ध्यान तो में गोचर रहा जब वो रूप माधुरी मेरे ध्यान में आए तो मेरे हृदय में जड़ आ जाए ये प्रार्थना करती हूं मैं जड़ हो अब जाऊ तुम्हें गोचरा व्याकरण की दृष्टि से देखिए गोचर में मधुरमा के साथ में दिखा दिया गोचरा गोचराह नहीं कहा स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं है क्योंकि इम्नि जितने भी शब्द हैं मधुरमा मृदमा द्राघ गर्मा मंदमा पृथ मोर्णमा जल मां ये जितनी भी वस्तु ये सब पुण्यलिंग के प्रयोग हैं परंतु तो आजकल हम कुप्रयोग करते हैं कुप्रयोग करते हैं गर्मा ये स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं परंतु तो ये सब पुण्यिंग प्रयोग है ये कहीं प्रयोग भी कर रहे हैं ये व्याकरण की शिक्षा भी क्या व्याकरण का पांडित्य है और उसको कितने मधुरमा के साथ में परंतु तो, तो एक अलग बात हुई दासी जिस समय अपनी स्वामी के रूप का दर्शन करने के लिए विराजमान होगी उस समय एक एक श्री अंग की जो विशिष्टता है वो विशिष्टता उसके ध्यान में प्रकट होगी जब वह संपूर्ण गौरांग का ध्यान करेगी सामान्य ध्यान करेगी तो वो सुंदर जो गोराई है अंग की उसमें कितनी कोमलता है उस कोमलता का ध्यान कर लेगी गौरा मधुमा स्मृत मधुरमा जब मुस्कान का ध्यान करेगी तो मुस्कान का विशेष गुण जो है वो मधुरमा है वो मधुरमा सामने आ जाएगा मेत्रांचल द्रागिमा नेत्रों का दर्शन करेगी तो नेत्रों का जो आकार है द्रागिमा विशालता वो उसके हृदय में प्रकट हो जाएगी वृक्षोजय गरिमा वक्षस्थल का जब ध्यान करेगी तो उसकी गरिमा का प्रकाशन हो जाएगा कटी का ध्यान करेगी तो उसकी तनिमा का ध्यान प्रकट हो जाएगा जब गति का ध्यान करेगी तो गति की विशेषता है मंदमा मंद मन्न मंथर हाथी की गति और हंस की गति गजगामी नहीं और नहीं। ये दोनों जो गति हैं वे अपूर्व रूप से विराजमान हैं। हाथी की गति वह दाए बाएं होती है गंज हाथी की गति और हंस की गति है वो आगे पीछे होती है रूप में वो आगे पीछे तो जहां कहीं झुकन आगे की हो ऊपर हो वो हंस की गति और जहां बगल में झूमते हुए चले वो हाथी की गति हो करके तो आपकी गति में मंदमा गजगति और हंस गति दोनों ही मंद हैं वे दोनों गति मेरे सामने प्रकट हों और शून्यमच प्रतिमा श्री कटी श्रोणि भाग उनमें जो विस्तार विराजमान है और भ्रभु कुटिल मा भों में जो कुटिल माँ है बिंबाधरे सोर्णिमा अधरों में जो लालमा मा है तो एक एक श्रीअंग की जो विशेषता है वो विशेषता कहीं सामने प्रकट हो रही है तो इस प्रकार संपूर्ण सुख की सार होकर के श्री प्रिया वे सुंदरी मुकुटमणि होकर के विराजमान जिनके सौंदर्य के कारण जो सौंदर्य है वो लक्ष्मी इत्यादि में भी प्राप्त नहीं है उनकी भी अपेक्षा श्री राधिका का सौंदर्य अधिक है आसा महो चरण जुषा हम श्याम वृंदावन के में उस या स्वजन आर्य पसम चेतवा भेजो मुकुंद पदवी श्रुति भी उनको ढूंढती है परंतु उसको प्राप्त नहीं कर सकती हैं ये श्री राधिका का जो सौभाग्य है ब्रज सुंदरी नाम ब्रज बल्लवी नाम दोनों पाठ है ब्रुज की जो सुंदरी है उनको जो सौंदर्य प्राप्त है वैसा सौंदर्य श्री लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है और ब्रुज का जो सौभाग्य है वह श्री लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं तो ध्यान गोचर में गोचराह ध्यान में यह सौंदर्य मेरे गोचर होकर के विराजमान अब मंगला की एक शोभा के पतम कदा व्यपनयाम अन्यांशुका सर्पणा कुंजे विस्मृत प्रधाव विस्मृतकंशुकी प्रधान वा, बदमीयाबरीता मुक्तावली मंजे अंजये नेत्रे नागरे रंगक धाम्रण वा कदा श्री मंगला की शोभा स्पष्ट रूप से यहाँ दुर्लभता और वार्यमानता प्रकट हो रही है ये अलग से साफ साफ दिख रहा है कि ये गोडियों की जो अः वाले है उस वाली का यहाँ दर्शन हो रहा है ये सखिया की वार्यमान्यता नहीं है ये कहीं दुर्लभता जहां विराजमान है वहीं की वार्यमानता रूपण की रही है प्रातः पीट पटन अब प्रातकालीन लीला का मंगला का ध्यान कर रहे हैं श्री प्रिया मुर्गा जिस समय बोले उस समय मुर्गा बोले योगमाया जी के प्रभाव से योग माया के प्रभाव से मुर्गा लीला में प्रवृत्व कराने वाले सहायक होकर के विराजमान है ये प्रकृति से प्रभावित होकर के नहीं बल्कि लीला से प्रभावित होकर के शिवरा देवी के द्वारा सिखाई हुए हो होकर के मुर्गा जैसे समय बोले उस समय शिवप्रिया उनके इस स्वर को सुन कर के जागी और जाकर के शिवप्रिया कह रही है अरे कुट तू अभी से बोल पड़ा जातु यम के मुख में पड़ ये प्रमदाओं की बोली है जहां कोई बस नहीं चलता है वहां पर फिर प्रमदा ऐसी ही साप की बोली बोलने लगती है तो श्री किशोरी जी कह रही है कि जा तू यम के मुख में पढ़ और ऐसा कहते हुए श्याम सुंदर के कंठ को ग्रहण करके श्री स्वामी जी फिर से सो जाती कुछ देर सोने के बाद में तब श्री वृंदा जी शुभ और सारिका इन दो पक्षियों को जगा करके आप नकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर स्थित करती हैं और जगा करके जब नकुंज मंदिर के द्वार पर स्थित किया उस समय शुक्र झूठा कलह करते हुए श्री प्रियालाल की प्रशंसा कर रहे हैं पहले वंदना कर रहे हैं जय सुखसिंधो सिंधो गोकुल बंधो जागृह तलपम त्यज शशि कल्पम रजनी हे सुख सिंधु गोकुल बंधु रात्रि व्यतीत हो गई है अब आप शैया का त्याग कीजिए तो जैसे एक बंदी जन राजा को जगाने के लिए प्रातः काल के समय वंदना करते हैं उनकी स्तुति करके जगाते हैं ऐसे ही शिषुक ये दोनों विचक्षण नाम करके सुख सुधी नाम करके जो सारिका हैं वे शिवप्रिया लाल दोनों को प्रातकाल जगा रही है और उनके स्वर को सुन करके श्री प्रियालाल कुते हैं और उस समय श्री जितनी भी दासीगर है वे तो नुकुंज मंदिर में भीतर प्रवेश कर लेती हैं है मंजिरीगण और उस समय नुकुंज मंदिर की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों का परिष्कार करती हुई बिना हल्ला मचाई चुपचाप सोहनी मंदिर वस्त्र इनको करके विराजमान होती हैं जल की झाड़ी सब बदल करके प्रियालाल को कहीं व्यवधानी पड़े नींद जागे नहीं तो क्योंकि अभी कच्ची नींद है अलसारे आलस से छूटा नहीं है इसलिए वे सारी व्यवस्था भीतर की नुकुंज मंदिर की कर ली है कर ली है जब उनकी व्यवस्था पूरी हो गई उसी समय श्री सखीगण भी जो दर्शन कर रही हैं नुकुंज मंदिर के रंद द्वार से वे देख रही हैं कि श्री जी अलसाती हुई श्याम सुंदर से अलग नहीं होना चाह रही हैं फिर भी अलसाती हुई शिव प्रिया उठ करके विराजमान हुई हैं और जैसे ही प्रिया श्याम सुंदर के श्रीअंग से कुछ अलग हुई सो ये सारी सखीगण उस समय श्री मंदिर में प्रवेश करती हैं सखियों को आता हुआ देखकर के श्री प्रिया उस समय किंचित लज्जा भाव को धारण करके बिराजमान श्री ललिता जी उस समय बीन ग्रहण करके सुंदर बीन बजा रही हैं श्री वृंदावन की जो शोभा है उसका गायन कर रही हैं तो संपूर्ण वृंदावन की शोभा उस समय बन की क्या शोभा है यमुना की क्या शोभा है गोष्ठ के निकट की क्या शोभा है ये तीन का क्रम क्रमश वर्णन करती इनमें गोष्ठ के निकट की शोभा का वर्णन करते हुए इस समय सारा गोष्ठ कहीं जाग्ञ्या है और जाकर के वे विराजमान है ऐसे ये वर्णन कर रही हैं। तो उस वर्ण शोभा का वर्णन सुन करके सबको परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है और श्री प्रिया लाल दोनों उठकर के उस समय बैठते हैं प्रियालाल उठकर के उस समय बैठे श्री सखीरण उस समय श्री प्रिया जी लाल जी इनके श्रृंगार वस्त्र इनको संभालती हुई विराजमान होती हैं। श्री चित्राजी बिखरे हुए जो मोती हैं उनको भीन करके वहां जितनी भी अन्य सखी गण है उन सबों को बांटती हैं। श्री ललता जी चंदन जो है वो चंदन को सब जगह बांटती हुई विराजमान होती हैं। और श्री प्रियालाल जब गर्मी के दिन है तब तो अपने मोहन महल के बाहर का जो बरामदा है वहां पर आकर के विराजमान होते हैं जगमोहन में वहां आकर के विराजमान होते हैं वहां पर सुंदर सिंहासन लगा हुआ है और शिव सारी सखीगण घेर करके विराजमान हैं और सब शिव वृंदावन की अपूर्व शोभा का प्रकृति की शोभा का वर्णन कर रही हैं युगल सरकार की स्तुति कर रही हैं और उस स्तुति में भी युगल का प्रेम बढ़े ऐसा प्रयास करती हैं इतने में ही कोई कखटी बदरिया उसको श्री वृंदाजी शिक्षा प्रदान करके भेजती हैं और वो कट कखटी कहती है बोले आहा इस समय उदयाचल से सूर्य की किरणें प्रातः संध्या की किरणें ऐसी निकल रही हैं प्रातः काल की जैसे मानो जटाएं निकल रही हो जटला यह संध्या उपस्थित हो गई है जैसे जटला का नाम लिया वैसे ही शिवप्रिया जी एकदम भयभीत हो जाती है और जल्दी जल्दी में श्री प्रिया लाल उन दोनों ने अपने अपने ओ, ओलनी और श्री श्याम ने अपना पटका पीतांबर इन दोनों को बदल लिया प्रिया जी ने जल्दी जल्दी में श्याम सुंदर के पटका को धारण कर लिया है और शिवप्रिया ने प्रिया की ओरनी को श्यामचंदर ने धारण कर लिया है और दोनों गलवियां दे करके उस समय श्री निकुंज मंदिर के बाहर निकले नुकुंज मंदिर के बाहर निकल के कुछ दूर पास पास चले फिर श्री श्यामचंदर आप नंदगाम में आकर के पधारे श्री प्रिया जी आप कभी बरसाने में कभी जावट में आकर के विराजमान हुई अपने अपनी महल में आकर के श्याम सुंदर भी शयन कर रहे हैं और श्री प्रिया जी भी अपने महल में आकर के शयन कर रही हैं। अब यहां से एक लीला प्रारंभ होती है उसी का वर्णन कर रहे हैं कि प्रात पीठ पतम कदा व्यपन अन्यंशुक अर्पणात् उस समय श्री योग जी श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए श्यामचंदर के पास में जाते है तो श्री योग महाराज जी तो जा रही है श्यामचुंदर के पास में और वहां श्री यशोदा जी वे श्री श्यामचुंदर को जगा रही हैं और इधर श्री प्रिया जी जो हैं उन प्रिया जी के पास में श्री श्यामलाजी पधारी नहीं श्री मुखराजी मुखराजी श्यामलाजी बाद में आएंगे अभी श्री मुखराजी वे पधारी हैं श्री ललता भी पास में विराजमान है और श्री राधिका के बक्षस्थल के ऊपर श्याम सुंदर के पीतांबर का दर्शन करके कह रही है हाय हाय देखो तो सही कल नंद के ढोटा के कंधे के ऊपर मैंने जो पीतांबर देखा वो मेरी राधिका के बक्षस्थल के ऊपर कहां से आ गया ऐसे व्याकुल होकर के कह रही हैं। दोखरी तो बहुत करे, परंतु हृदय में बड़ी है और एक तरह से श्री मुखराजी की स्थिति यह है कि वे मिलन कराने वाली होकर के विराजमान मुखराजी मिलन कराती है उस समय श्री श्यामलाल श्री आ, ललता जी जब देखती हैं तो घबरा जाती हैं और श्री राधिका तो कांपने लग जाती हैं कि अब क्या जवाब दें ललता जी बड़ी कुशल और कुशल होकर के कह रही हैं कि अरे बोकरी तो एक अच्छी सूज है तो है ना पे मैं तुमको कलर रंग जो है बाकी पहचान तो है ना ये गवाक्ष से होकर के प्रातकालीन जो लाल पीली किरण सूर्य की आ रही हैं उनके कारण हमारी सखी के उस नीलांबर को तुम पीतांबर करके देख रही हो ये तो वही पीतांबर नीलांबर है हमको तो दिख रहा है और ये पीलापन जो दिख रहा है ये तो सूर्य के प्रभाव के कारण सूर्य की किरणों के कारण ये दिख रहा है तो प्रात पीठ पटम बिल्कुल परखी अभाव की लीला है हैल की जय तो प्रातः प्रातः काल के समय श्री राधिका ने पट वो धारण कर रखा है श्याम सुंदर का जो पीतांबर है वो श्री राधिका के बक्ष के ऊपर विराजमान है और सखी ललता वह श्री राधिका की रक्षा करते हुए बहाना बनाते हुए मुखरा को झूठा पार देती हैं कि तुम्हें दीख नहीं रहा है ये तो वही है है और और उस समय मुखरा कहती हैं बेटी वो हाँ है ना कम है। और ऐसा कहकर जब इधर उधर जाती हैं इतने में ही श्री कोई सखी चुपके से लाकर के श्री राधिका के पीतांबर को नीलांबर को श्री राधिका को तुरंत ही समर्पित कर देती हैं और छिपा करके उस पीतांबर को छिपा करके रख लेती हैं श्याम सुंदर के कोई सखा आएंगे उन सखा को श्री वृंदा के माध्यम से दे करके उस श्याम सुंदर के पीतांबर को श्याम सुंदर के पास में पहुंचाएंगे और श्याम सुंदर के सखा उस समय गुप्त रूप से श्याम सुंदर के पीत को श्याम सुंदर को दे देंगे यशोदा जी भी नहीं पहचान पाएंगे तो प्रात पीठ पटम कदा व्यपनयामी श्री राधिका के पीतपट को कब मैं चुपके से व्यपनयामी दूर करूंगी ये स्पष्ट रूप से श्री गोविंद की जो परखीय भाव की जो भावना है और जिसमें अत्यंत उत्कर्ष है वो नीला कर्णन है सखिया में इसकी आवश्यकता नहीं है तो प्रतः पीठ पतम कदा विपन यामी अन्य अंशु कस्य दूसरा जो नीलांबर है उस नीलांबर से पीतांबर को राधिका के को कव मैं बदल दूंगी अन्य अंशुक उनका अर्पण करके और कुंज विस्मृत कांचुकी अपने समान प्रधान बा अथवा शिव प्रिया जी अपनी कंचुके को कहीं कुंज में ही भूले आई हैं उस कंचकी को लाने के लिए वे जब संकेत करेंगी तो कब मैं दौड़ करके जाऊंगी और कुंज से शिवप्रिया की कंचकी लाकर के उनको प्रदान करूंगी तो विस्मित कंचुकी मापे समान प्रधावामे वाह कब श्री राधिका के अंतर वस्त्र को लेने के लिए मैं कुंज में कब दौड़ करके जाऊंगी जाऊंगी और बदनी आम कबरिम श्री राधिका की बेनी जो खुल गई है उस बेनी को कब बदनी आम कब बांधूंगी तो फटको बदलने की जो लीला है वो तो है श्री राधिका के महल की और कुंजे विस्मृत कुंज कंजकीम समान ये, तो ये नुकुंज की ही लीला है जब श्री प्रियालाल बाहर आकर के विराजमान हुए उस समय श्री प्रिया की कंचुकी उनको लेने के लिए कोई दासी दौड़ करके गई और चुपके से लाकर के श्री प्रिया उनको कोटी धारण कराती हुई विराजमान हो रही है बदनियाम कबरी और उस समय श्री प्रिया उनकी जो चोटी खुल गई है उस कबरी को कब बांधते हुए विराजमान होंगी ज में गलताम मुक्तावलिंज तो मुक्तावली जो है उस मुक्तावली को भी मोती की जो माला है उस मोती की माला को भी युनज में गलताम जो टूट गई है उसमें गांठ लगा करके उस मोती की माला को फिर से शिवप्रिया के कंठ में मैं धारण कराऊंगी तो मुक्तावलिम और अंज नेत्र श्री प्रिया उनके नेत्र में कज्जल लगाती हुई विराजमान होंगी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बिला कु में वर्णन कर रहे हैं कि सारी सखी श्री प्रिया जी की कमर की ओर देख रही हैं क्या आज कमर बड़ी सूनी सुनी सी दिख रही है क्योंकि पुष्प मेखला वह नुकुंज मंदन में शैया जी पर ही छूट गई है श्रीप्रिया समझ नहीं पा रही हैं कि नहीं सब लोग क्यों देख रही हैं। इतने में ही श्री ललता जी ने संकेत किया कि को निकाह है तुम्हारी कटी में पुष्प मेखला नहीं दिख रही है उसमें श्री किशोरी जी ने संकेत से तुलसी मंजरी जी को स गोस्वामी जी को, को आदेश दिया कि केवन में मेरी मेखला छूट गई है उसको ले के आ गोपनीय रूप में लाना ये सब इशारे में कह दिया छपा के लाना और उस समय श्री तुलसी मंजरी जी वे चुपचाप गई और शैया जी के ऊपर विराजमान प्रिया की जो मेखला है कोदनी उस कोदनी को लेकर के जिसमें पधार रही हैं मार्ग में ही ललता मिल गई कह रही क्या है बहों के आगे कुछ कह तो सकती नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं बोलना मुझे दे तो मेखला प्रदान कर दी रूप मंजिरी जी ने श्री तुलसी मंजिरी जी ने मेखला जो है वो मेखला प्रदान कर दी है और श्री राधिका ने जब श्री ललता जी के मेघिला को ललता के हाथ में देखा उस समय श्री राधिका लजा रही हैं और श्री ललता जी ने अपने हाथ से वो कौधनी श्री प्रिया जी की कटी में धारण करा दी बड़ी सुंदर वो कमर की जो शोभा है वो अद्भुत श्री प्रिया की कमर की शोभा वो विराजमान हो रही है कटी की पास में ही विराजमान है श्री तुलसी मंजिरी उन तुलसी मंजिरी को देख करके श्रीप्रिया प्रणय कोप करती हुई उस समय तुलसी के माथे के ऊपर लात मारती धन्य शिवप्रिया के चरण का जो चिन्ह है अलग तक का चिन्ह वो अलग तक का चिन्ह श्री तुलसी मंजिरी जी के मस्तक के ऊपर तलक के रूप में अंकित हो जा रहा है उनकी भूजा में सुप्रिया लात मारती है कि मरी नेग ने अक्कल नहीं है फूहर कहीं मैंने तुझसे कहा कि तू छुपा करके लाना और तू चोर मेघला को लाकर के दे रही है तो ललता तो लेंगी ही। ललता का क्या दोष है तू ढंग से नहीं लाई ऐसा कहकर के जब चरण का प्रहार करेंगी तो वो ही चरण चिन्ह श्री तुलसी मंजिली जी उनकी भुजाओं में अंकित हो गए तो भुजाओं में जो चरण के चिन्ह तलक चिन्ह मस्तक के ऊपर जो चिन्ह है मस्तक पर चरण रखने पर भुजा के ऊपर चरण का प्रहार करने पर, वे ही चरण चिन्हों को धारण करके तब मैं विराजमान होंगी और हे शिवराधिक दासगोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं व्याकुल होते हुए बिलाप करते हुए ये अभिलाषा के पुष्प समर्पित कर रहे हैं कि हे श्री स्वामी कब आप क्रोधित होकर के मेरे ऊपर चरण का प्रहार करोगे उस वस्तु का मैं कब कर दर्शन करूंगी तो बदनियाम कबरिंग और युनज में गलता मुक्तावलिंग मैं कब आपकी मोती की माला उसमें गांठ लगा करके अथवा आपकी जो कौथनी है मेखला उसको आपके श्रीअंग में धारण कराती हुई विराजमान होंगी नेत्र कैश पिदधामी और नयन में अंज नेत्र में अंजल लगाऊंगी और हे नागरी रंग कैश्य पिदधामी अंग ब्रम सोने के कटोरा में गुलाब जल लेकर के रुमाल में को डुबो करके निचोड़ करके आपके श्री अंग के ऊपर जो श्याम सुंदर के कज्जल पीक इत्यादि के चिन्ह लगे हुए हैं जो प्रश्वेद के कारण जो सिंदूर बिखर गया है उसको कब मैं पहुंचती हुई श्री अंग का जो श्रृंगार बिखड़ गया है रंग उसको पहुंचती हुई कब मैं विराजमान होंगी और आपके श्री अंग में विराजमान जो अपूर्व दंत और नख के क्षत विराजमान हैं, उनको रंग के द्वारा कब ढांकती हुई विराजमान होंगे? उनको आवृत करती हुई रंग चंदन के द्वारा उनको आवृत करती हुई कब मैं अंग के व्रणों को ढांकती हुई कब मैं विराजमान होंगी तो प्रातः पीठप प्रातः काल के समय आपके बक्षस्थल पर विराजमान श्याम सुंदर के पीतांबर को व्यपन दूर करके आपके नीलांबर को आपको तुरंत ही छुपा करके गुरजनों के सामने छुपा करके कब मैं प्रदान करूंगी और अन्याय शुकस अन्य शुक्र से अर्पणा अन्य जो आपका नीलांबर है उसका अर्पण उसके स्थान पर करूंगी पीतांबर को हटाऊंगी और समाने तुम कुंज कंचान कुंज में आप जो आई हैं या कमर की कोदनी भूल आई है उनको लाने के लिए कब आपके आदेश को धारण करके मैं देगी और बग्निआम कमरिम आपकी बहनी को दोबारा बांधूंगी और यूनज में गलताम मुक्तावलीम आपकी मोती की माला जो टूट गई है उसको जोड़ करके कब धारण कराऊंगी और अंजय का कज्जल जो पूछ गया है उस कज्जल को फिर से आंखों में युजामी लगाऊंगी हे नागरी और रंग कैश्य प्रदामी और सुंदर रंगरोटा लेकर के विभिन्न रंग के चंदन उनको लेकर के आपके श्री अंग के ऊपर वक्षस्थल के ऊपर जो ंग व्रणम जो नख के दंतावली के चिन्ह विराजमान हैं उन व्रणों को मैं रंग से लीपती हुई उनको ढांकने का प्रयास करूंगी ऐसी अंतरंग सेवा या मुझे कम मिलेगी ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें और यद वृंदावन मात्र गोचर महो युति कम शुरो प्यार्षम शुकादी न यद्यानगम यत ममृत माधुरी नित्य रसमयशोरकम तद रूप परवेश नयन लीलायम ममो वृंदावन मात्र गोचर महो युति कम शरा ये जो हे श्रीकिशोरी जो आपका ये जो रूप है हे नंदनी आपका ये जो रूप है या वृंदावन मात्र गोचरम केवल वृंदावन में ही गोचर होता है ये लीला और कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती है कुरुक्षेत्र आदि में यदि आप छाया रूप से जाएं भी तब भी ये लीला वहां पर संभव नहीं है रस में बैठा करके जब वृंदावन में श्याम सुंदर को ले आओगे तभी ये लीला संभव होगी तो यदि वृंदावन मात्र गोचरम यह लीला केवल वृंदावन में ही गोचर होती है अहो ये नश्रुतिकम शुरूपीय आरोधुम क्षमते श्रुतियों का जो शुरू भाग माने वेदांत वेद का अंतिम भाग माना जाता है उपनिषद वेदांत तो श्रुतिकम शूपीय आरोधुम श्रुतियों का जो शुरू भाग है माने सूक्त स्तुति के वेदों का एक भाग हुआ उनसे भी बढ़कर के अंतरंग हुआ आरण्यक आरण्यको के भी अंतरंग एक भाग हुआ वो हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणों के भी अंतरंग एक भाग हुआ वो हुआ उपनिषद तो वेदों के चार ये भाग हैं सूक्त आरण्यक उपनिषद और सूक्त आरण्यक उपनिषद ब्राह्मण और उपनिषद ब्राह्मण उपनिषद सबसे पहले सूक्त जिसमें स्तुति है फिर आरण्यक जहां ज्ञान के संवाद हैं फिर, फिर ब्राह्मण जहां पर क्रिया कर्म कांड का विस्तार है और उन कर्म कांड के विस्तार में ही कहीं ज्ञान की चर्चा हो रही है और अंत में उपनिषदों में मूल रूप से कहीं ज्ञान का निरूपा ब्रह्म तत्व का अनुरूपा तो संहिता, आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है वेद का शुरु भाग कहा जाता है तो श्री राधिका की ये जो महिमा है वह यज्ञ श्रुतिकन शुरूपी आरोधुम श्रुतिकण भी उन वहां तक पहुंचने में समर्थ नहीं है आरोम नक्षमते। श्री राधिका के रूप का वर्णन करने में श्रुति भी समर्थ नहीं है युव सुदी ध्यानगम श्री शुक शिव आदि वे भी जिसके ध्यान को प्राप्त नहीं करते हैं यहां सुख का तात्पर्य श्री सुखदेव जी नहीं है ये छाया ऋषि रूप सुख है कहीं नारद पुराण में वर्णन किया गया कि जिस समय वेद व्याशी के यहां पर सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही अपने वाले शुभदेव जी श्रीमद भागवत के सुखदेव जी वे वन को जब पधारे तो पुत्र पुत्र कहते हुए पधारे हैं तो पुत्र कह के जो रोक रहे हैं पुत्र रुकना ऐसी जो रोक रहे हैं तो पुत्र कहने पर वृक्षों के बीच में से गूंज उठी पुत्र की ही, ही प्रतिध्वनि आई और उस पुत्र की प्रतिध्वनि के साथ में ही श्री सुखदेव जी ने अपनी ध्वनि को अपने स्वर को मिलाकर के बिंद व्यास जी को उपदेश दे दिया एक मर्यादा की रक्षा करनी है पुत्र होकर के पिता को उपदेश कैसे दें तो एक मर्यादा की रक्षा करनी है तो वृक्ष जो है उन्होंने प्रतिनेरु जहां प्रतिध्वनि करते हुए वृक्ष विराजमान हो रहे हैं उस ज्ञान को सुनकर के वेद व्यास जी को चेताया मानो वृक्ष ही कह रहे हैं वृक्षों के माध्यम से सुखदेव जी कह रहे हैं कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता सर्व ख ब्रह्म सब कुछ ब्रह्ममय होकर के विराजमान है इसलिए ये जो भेद है या अज्ञान है जैसे ये उपदेश दिया जा रहा है तो उस समय श्री सुखदेव जी के वचन सुन करके वेद व्यास लौट आए पंत लौटते हुए मन में विचार कर रहे हैं कि हाय अब हमारा वंश्य कैसे चलेगा ये मन में कहीं एक कलक है उसी समय क्या देखते हैं कि ठाकुर ने छाया सुख की रचना करके एक ऋषि रूप सुख की रचना करके छाया सुख की रचना करके वेद जी के पास में शुक ऋषि को भेज दिया किसी दूसरे शुक को भेज दिया और इन शुक का विवाह भी हुआ इनमें कोई शुकी नाम करके कन्या उत्पन्न हुई और वह कन्या किसी से विवाही और उनमें आगे संतान वो भी चली तो इस प्रकार ये जो शुक है वे शुक श्रीमद् भागवत के परमहंस चूड़ामी श्री शुक नहीं है जिन शुक का वर्णन किया जा रहा है यिव शुका दीना ध्यानगम तो शिव सुख भी जिनको ध्यान में प्राप्त नहीं करते हैं ये छाया सुख की बात कही जाती रही शिव कई जगह शिवराधा सुधान निधि में शिव शुक के द्वारा भी शिव राधिका की महिमा को नहीं जाना जाता है तो यहां पर जो शुक्र का वर्णन किया गया वो छाया शुक का वर्णन किया गया अन्यथा जितना भी रस साहित्य है ब्रज का जितनी भी वाणी साहित्य है उस सब का आधार श्री श्रीमद भागवती है अतः श्री भगवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गीता श्री भागवत स्व मिल के वचन उचार गीता और भागवत से मिलकर के ही वचन उचारने चाहिए और श्रीमद् भागवती संहिता वह सारे श्रुति जो हैं सारे वाणी उनका एकमात्र श्रोत होकर के विराजमान है जो श्रीमदभागवत है सर्वाशरत काव्य कथा रसाश्रया एवं शशांक राज ससत्य कामोन रता बलागण शिशेव आत्मनि अवरुद्ध सौरता सर्वाशरत काव्य कथा रसाश्रया एवं मन श्रीमदभागवत में जो वर्णन की गई वो केवल संकेत मात्र है इसके आधार पर रसकों ने अनेक अनेक लीलाओं का दर्शन किया शशांकांश विराज का निशा शिशेवो श्री कृष्ण ने चंद्रमा से सुशोभित जो रात्रियां हैं उन रात्रियों का शिशेवो सेवन किया एवं शशांकांश विराज का निशा श्री शाम फूल कैसे ससत्य काम सत्यकाम है जब जो इच्छा की वो ये सारी वस्तुएं लीला में उपस्थित हो तो गई अन्ता बलागण श्याम का एक दूसरा विशेषण जितनी भी अवलागण है वे श्री श्याम सुंदर में ही एकमात्र अनुगत हैं। वे श्री श्याम सुंदर शिशे वत्म ने अवरुद्ध सौरत प्रियाओं की रूपमाधुरी को माने अपने हृदय में ही निरंतर निरंतर ध्यान कर रहे हैं श्याम का एक तीसरा विशेषण आत्म ने अवरुद्ध प्रियाओं के स्वरत संबंधी भावों को आत्म ने अपने हृदय में ही वे ध्यान कर रहे हैं सर्वा काव्य उस समय वाणी के द्वारा जो शरत माने वाणी के द्वारा जो काव्य प्रकट हुए वे अनेक अनेक काव्य प्रकट हुए वे सारे काव्य कैसे हैं रसाश्रया सारे रस का आश्रय लेने वाले हैं तो जितना भी रस साहित्य है उसका श्रोत श्री सुखदेव जी हैं। अतः उन सुखदेव जी का वर्णन नहीं है यहां पर जिन सुखदेव जी का वर्णन कर रहे हैं शिव शुकादी नाम तो यद्यान जो शु इनके भी ध्यान में भी नहीं आते हैं ऐसी श्री राधिका के प्रेम की वह दुर्लभता है प्रेमामृत माधुरी रसमयम यह नित्य कैशोरकम श्री राधिका के प्रेमामृत की जो माधुरी है वह रसमय होकर के विराजमान है प्रेमामृत की माधुरी मधुरमा रसमय होकर के मान्य नित्य नित्य आस्वादनीय होकर के विराजमान है इस आस्वादनीय कथा से जो पशुवत होंगे वे विरत होंगे जो जन हैं वे इस कथा से कभी भी विरत नहीं होते हैं यह नित्य कईशोर कम श्री राधिका में नित्य कईशोर निरंतर निरंतर विराजमान है सर्वदा किशोरी होकर के वे विराजमान हैं तद रूप परवेश तुम एवं ऐसे उस रूप का दर्शन करने के लिए ही मेरे जो नेत्र हैं वो लोलायमानम आज चंचल हो रहे हैं उस रूप का परवेश उस रूप का वर्णन करने में क्योंकि सखी का एक स्वभाव है कि वो जो देखती है उसका वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है इसलिए तद्रूपम परवेश तुम उस रूप का परवेशन करने में परोसने के लिए मेरे युद्ध दोनों नेत्र हैं वे दोनों नेत्र व्याकुल हो रहे हैं आगे कह रहे हैं कि धर्म चतुष्ट ठीक है, है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने गए विजयता इनको बिराज रहने दो आले में कहीं मुझे स्थान पर इनको रख करके हाथ जोड़ते हैं विराज रहने दो इनका हमको पूजन नहीं करना है इनकी सेवा नहीं करनी ठीक है आदर दे दिया उठा करके रख दिया किम त्रथा बारते इन सबकी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो धर्म की प्राप्ति कैसे हो अर्थ की प्राप्ति कैसे हो भोग की प्राप्ति कैसे हो मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो तक वृथा बार्ते ये वार्ता वृथा है व्यर्थ है सही कांतेश्वर भक्ति योग पद्मी त्वारोपिता मूर्धनी एकांत ईश्वर की जो भक्ति है प्रभु सर्व कारण कारण होकर के विराजमान है ये विचार करके एकांत उनकी जो भक्ति है उस एकांत भक्ति को भक्तियोग योग पदवी माने महत्व ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण में एकांत जो भक्ति है पर सत्व में जो एकांत भक्ति है वो भी आरोपिता मूर्धनी उसको माथे से लगाया उसका निषेध नहीं करे हैं माथे से लगाया ऊंचा ऊपर रख दिया ता ऊपर रख दिया आरोपिता मूर्धन उसको भी सिर में लगा दिया आदर सबको दे रहे हैं पर हमारा आराधना करने का सेवा करने का कार्य नहीं है सेवा करने के लिए कौन सी वस्तु है राधा माधव श्री राधा मदन मोहन वे सेव्य होकर के विराजमान तो एकांत ईश्वर की भक्ति सर्वकार क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरा जो ईश्वर है उस ईश्वर की भक्ति भी हमारा साध्य नहीं है हमारा कार्य नहीं है हमारा कार्य परम रसिक परम कोमल लीला बिहारी श्री मदन मोहन उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और योग पद्मी योग की जो पद्मी है वो भी माथे से लगाई ऊपर रख दी वो भी हमको चित्रवृत्ति निरोध और ईश्वर प्रणिधान जो योग के मुख्य वस्तु हैं उनकी भी हमको आवश्यकता नहीं है योग वृंदावन सीम कांचन किशोरी मणि, श्री वृंदावन की सीमा में एक कोई घन आश्चर्य रूप वस्तु विराजमान है परम परम आश्चर्य रूप एक वस्तु श्री वृंदावन की सीमा में विराजमान है वो कौन है किशोरी मणि राधारानी के चरण बुद्ध राधाणी की जय तो किशोरी मणि जो है वही ही वृंदावन ब्र, की सीमा में विराजमान है कश्चन घनाश्चर्य कोई अद्भुत आश्चर्य श्री किशोरी जो विराजमान है तत् कैंकर्य इह परम चित्तेन में रोचते उन श्री राधिका के कैंकर्य के अतिरिक्त कोई दूसरी जो वस्तु है वो मेरे चित्त में कभी भी जमती ही नहीं है मेरे चित्त को कोई दूसरी वस्तु तो रुचि लगती ही नहीं है तो का जो किं करूमी, ये जो भाव है उनकी अंतरंग अंग सेवका बनकर के किंकरी बन करके उनकी सेवा करना इससे बढ़ के परम मने इसको छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु तो, मेरे चित्त में कभी अच्छी लगती ही नहीं है तो पराभक्त प्रदान का होकर के श्री राधे का विराजमान है ये प्रार्थना कर रहे हैं तो धर्माध्यर्थ चतुष्ट धर्म काम धर्म का तात्पर्य है जिसके द्वारा हमारा अस्तित्व बना हुआ है और जो हम जिसको हम धारण करते हैं धर्म के दो अर्थ धार्यते धर्म और ध्रीयते धर्म जो हमको धार्यते जो हमको धारण करे और यते हमारे द्वारा जिसको धारण किया जाए धर्म हमारी रक्षा करता है और हम उनकी रक्षा करते हैं धर्म किसको कहेंगे बोल धर्म का तात्पर्य है कि जहां पर अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति हो यथोभ्युदय तो निश्रेयस सिद्धि वैशेषिक सूत्र में महत्वपूर्ण सूत्र है यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि मैं जहां खड़ा हूं उससे ऊंचे स्थान पर पहुंचे जिसका आश्रय करने से तो मेरे व्यक्तित्व का विकास हो ऐसे साधन को धर्म कहेंगे और निश्रेयस का तात्पर्य है जहां पहुंच के मुझे परम सुख की प्राप्ति हो जो सुख कभी खंडित नहीं होता हो ऐसे सुख की प्राप्ति हो निश्रेष की कल्याण की परम कल्याण की प्राप्ति हो उसका नाम है धर्म तो धर्म की परिभाषा हुई जो हमको निरंतर अभ्युदय उन्नति प्रदान करने वाला और जहां पहुंचकर के परम सुख की प्राप्ति हो कल्याण की प्राप्ति हो यह तो अभ्युदय अभिरमाने उन्नति और निश्रेयस माने परम कल्याण इनकी प्राप्ति हो उन्नति और परम कल्याण माने परम सुख अविनाशी सुख की प्राप्ति हो ऐसे साधन को धर्म कहेंगे धर्म के दो तरह से व्याख्या की धर्मते धर्म है और धार्यते यम जो हमारा पालन करे क्योंकि धर्म और रक्षते रक्षता है हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धीरेते माने संपूर्ण सृष्टि को जो धारण किए हुए है एक ऐसी व्यवस्था जिसने संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए है और जिसके हिसाब से सब वस्तु चल रही हैं अर्थात ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं जैसे शीतलता जल का धर्म है उसके द्वारा जलत्व रक्षा की रक्षा की जा रही है जो पृथ्वी व गंधवती है तो गंध पृथ्वी का धर्म है यदि ये धर्म नहीं होते तो हम टिक नहीं सकते थे तो हमारा अस्तित्व ही उन वस्तुओं में जो धर्म विराजमान हैं। वो धर्म ही हमको धारण किए हुए है ये धर्म की एक परिभाषा हुई जो हमको धारण करे उसका नाम धर्म और हम जिसको धारण करें शास्त्र ने हमारे लिए जो विधि बताई है उस विधि का हम पालन करें अर्थात जो प्राप्त नहीं है ऐसी वस्तु को जहां बताया गया उसका नाम है विधि अप्राप्त प्राप्त कारणी विधि विधि का लक्षण निरूपण किया गया जो वस्तु तो प्राप्त नहीं है उसका जहां विधान किया जाए उसका नाम है विधि श्वास लो ये कोई धर्म थोड़ी है बोत तो लेंगे ही भोजन करो ये कोई धर्म थोड़ी हुआ जो वस्तु तो प्राप्त नहीं है उसका शास्त्र विधान करता है कि एकादशी के दिन भोजन मत करो भोजन मत करो जो प्राप्त था उसका जहां पर निषेध हो उसका नाम धर्म अप्राप्त प्राप्त, प्राप्त कारणी उसका नाम विधि है भाई थकने पर सोगे भूख लगेगी तो भोजन करोगे ये तो का धर्म है शरीर का धर्म है यह धर्म नहीं है विधि उसे कहेंगे जो प्राप्त नहीं था उसका जहां आदेश हो और उसके द्वारा अभ्युदय और निश्चेष की हमको प्राप्ति हो ऐसी जो विधि है उस विधि का नाम धर्म है। तो धारित धर्म जो हमारा हमको धारण किए है जो गुण वस्तुओं में विद्यमान है और ईश्वर उन वस्तुओं के द्वारा सृष्टि को धारण किए हुए है उसका नाम धर्म है और उस धर्म में भी शास्त्र के द्वारा जहां प्राप्त जो वस्तु है उसमें भी निषेध करके और ऐसा करो ऐसा मत करो विधियों निषेध के द्वारा जहां स्थापन किया जाए उसका नाम धर्म हुआ और दूसरा हुआ हम जिसको धारण करें वो हमको धारण किए हुए हैं हम धर्म को धारण कर रहे हैं ऐसी निश और अभ्युदय देने वाली जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का नाम धर्म है धर्म के बाद में अर्थ आया अर्थ जो है वह कहीं हमको अधिक सुविधा प्रदान करने वाली जो वस्तु है वह अर्थ कहलाएगी इकोनॉमिक्स में जो व्यक्ति का क्रेडिट है वह भी उसका अर्थ है हमने जो गुड फेम कमाई है वो भी अर्थ है अर्थशास्त्र में उसको भी धन कहा गया किसी ने जो मार्केट में एक पोजीशन बनाई वो भी उसका अर्थ है तो केवल धन का अर्थ का मतलब केवल अन्य वस्तु ही नहीं बल्कि कोई भी वस्तु जो हमको हमारी स्थिति में कहीं इजाफा करे वृद्धि करे उसका नाम अर्थ है काम का तात्पर्य है इंद्रियों को सुक्ति प्रदान करना और मोक्ष का तात्पर्य है अन्य रूप का त्याग करके स्वस्व रूप में स्थिति परंतु इन सबों को हाथ जोड़ रहे हैं धर्मार्थ ये बिराजे रहें। इनकी करना धर्माध्यतुष्ट इनकी चर्चा करना व्यर्थ है हम तो राधिका के चरणों की चर्चा करेंगे सही ईश्वर भक्ति योग पदवी और एकांत ईश्वर की भक्ति योग पदवी योग के द्वारा प्राप्त करना ये भी हमने माथे पर चढ़ाई और ऊपर रख दी आरोपिता मूर्धनी पे चाहली जो वृंदावन सीम कंचन घनाश्चर्य परंतु श्री राधिका वृंदावन में कोई घन आश्चर्य के रूप में विराजमान है वे किशोरियों में मणि हैं है साथ उनकी ऐसी चेष्टा परम परम विस्मय को उत्पन्न करने वाली है ऐसी किशोरी मणि उनके कईकर्य को ही मैं प्राप्त करना चाहती हूं कई कर् ये परम चित्ते में रोचते इसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु मेरे चित्त को अच्छी लगती ही नहीं है श्री राधिका के चरण कैंकर में जो सुख है वह कहीं दूसरी जगह नहीं है और इसमें बदले में कुछ वस्तु प्राप्त नहीं की जा रही है गुलराधानी की जय गो वृंदावन दिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधेश